नमस्कार आप सुन रहे हैं और आज के शो में फिर से हम बात करेंगे आशावरी का थोड़ा सा एग्जाम्पल नमूना आपको दिया था तो आज उसी से आगे हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से बी के शामली जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में नमस्कार तो पिछले एपिसोड में हमने क्या किया आशावरी राग के ऊपर बताया कि ये जो राग है आशावरी अंतर्गत है इसमें गा कोमल है और जाति वर्ग जो है वो है और सम्पूर्ण जाने के टाइम पाँच सर होता है आने के टाइम सात सर यूज होता है जाने के टाइम गा और नी वर्जित आने के टाइम सात सर इसको यूज होता है, है।, है। बाद जो है धा है और गा समी है और समय जो है दस के अंतर्गत जो अगर करे तो अच्छा है सुबह दस बजे सुबह दस बजे टाइम में अच्छा है है ये जो जो है। तो पिछले में हमने जो एक सुने थे जो है तो मैं सुनाती हूं। तो उसको जो फेमस बंदिश सुना हाँ। सुनाते हैं जो सब आशा बड़ी ये बंदिश जानते हैं ये ये सुनाती हूँ hmm. तीन निशा दीना जटपट लग रत मोह निशा Din akhiya lag sare. गर मा पिया लाग रह दिन प्यारे तिहारी दिल खन कही खिला आखिया ली मपद सरे गे स निधप मगर साखिया लगी रह ती सदीना सरे मगर सरे मपानी धप मगर सा रेगा पद मप दसा निध मगर सा आखिया लगी रह ती स ना मगरे सरे मानी धपा मपा दा रे गे साधप सानी धप मगरे सागीष दीना घरे सरे मघ रे साधप दी धपा घरे सरे मघ रे साधप मगरे सागी रह तन स दीना सरे म प धा म प ध ध धनी धा म प धा सा गणेश नि धा म प धा म गे सा आखिया लगी राह ती बहुत ही अच्छी तरह से आपने आशावरी राग का बंदिश हम सभी को सुनाया जो बहुत ही प्रचलित है फेमस है उस राग उस बंदिश को आपने हमारे सामने रखा तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम बात करेंगे आशावरी राग पर और भी आगे बहुत कुछ आपको सीखना है आशा राग के बारे में अभी हमने पिछले एपिसोड में जो बड़ा ख्याल के बारे में बात की थी और अभी आपको बंदिश सुनाया है तो चलिए मैं चाहूंगा कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको भी आशावरी राग का प्रैक्टिस हो जाएगा और आगे बढ़ते हुए एक और गीत आप सबके लिए उसके बाद फिर से हम बी के श्यामली जी को सुनेंगे आशावरी राग इसी पर आप हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो संगीत की दुनिया तो I'm gonna make it. You know. नमस्कार आप सभी का ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बीके शामली जी से शामली जी हमें आशावरी राग के ऊपर बहुत अच्छी बातें बता रही है और बंदी सुना चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि वो हमें अंतरा सुनाए और उसके बाद एक गीत और गीत के लिए उन्होंने बताया था शुरुआत में ही पहले एपिसोड में कि गीत जो है थोड़ा सा मिक्स राग हो जाएगा पूरी तरह से प्योरली जो आपको है राग के गीत नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग होता है, वो भी हम सुनेंगे और अभी आइए फिर से एक बार बीके शामली जी का स्वागत तो हम अभी क्या करेंगे अंतरा जो है अंतरा की थोड़ा तान दिखाती हूँ कैसे उसको जी, अंतरा करना है अंतरा की तान पूरा कैसे प्रैक्टिस में करना है, करना है? reeti hari रे मामा रेमा पापापा दा सा घरे पलाना मोही जोगी मपा दा सा निधा दीध पा म घरे रे पदा मादा पदा दस रे घरे घरे प जी। ये तीन ताल की सोम है तीन ताल है लेकिन इसका जो सौम जो है ये के चार की की बात हमने शुरू लागी लार ऊपर जैसे हमने पहले जितने सारे किए है बंदिश ज्यादा से ज्यादा फाक से शुरू किया है और ये क्या कर रहे हैं कि सोम के चार मात्र आगे से शुरू कर रहे हैं चार मात्र के बाद सॉन्ग गिरता है कितनी दीन आखिया लगी लेकिन इसका जो तान जो है सब एक ही जैसे हो जाएंगे एक ही है सोलह मात्रा ही है लेकिन थोड़ा इसको सा ध्यान देना है ये दे कहाँ से इसको थोड़ा चेंज हो जाएंगे आठ मात्रा करेंगे या सोलह मात्रा करेंगे वो अभी हमने फाक से सोम से बोलने थे लेकिन अभी ये तीन तल के ऊपर एक शुरू होंगे या दो तल के ऊपर शुरू होंगे ऐसी बात तो वो आज... माहौल देख के हाँ सारे हाँ उसको थोड़ा उसकी सा उसकी बदलाव ताल कर सकते जैसे है। चलता है उसके ऊपर तान करना है चलिए बहुत अच्छा आपने जो है अंतरा हमें सुना है और किस तरह से आपको जो है चलन में जो बदलाव है वो समय सीमा और फिर जिस तरह का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या किस चीज़ को बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंडेबल रहेगा और अभी आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि राग आशावरी मिक्स वाला जो गाना फिल्मी गीत है वो हम सुनेंगे वी के जी से तो चलिए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत बीके शामले जी से हाँ ये जो एक्चुअली आशा बुरी नहीं, नहीं। मैं सोचती हु सर दरबारी कनर है लेकिन लिसनर सुनेंगे पता चलेगा कि जैसे आशावरी ठाटकी है हाँ हाँ क्योंकि दरबारी किनारा भी आशावरी ठाटकी है उसके ऐसे नहीं कह है। सकते हैं कि ये आशावरी राग के ऊपर आधारित है या जैनपुरी या दरबारी किनारा मैं सोचती हूँ लगभग दरबारी किनारा के ऊपर ही है लेकिन काजल फिल्म जो है उसकी जो गीत है आशा भसुजी का गीत है बहुत अच्छा गीत मिक्सड भी नहीं है दरबारी किनारा लेकिन उसका आशावरी ठाटकी है ना इसलिए मैं और भी अच्छा है m mm -hmm. पाओ तो ही प्रभु के तू मन को पाली पा जाएगा मोही तन दरपन कहिलाई तोरा मन दर्पण कहलाई भली बुरी साड़ी कर मुँह को दिख और तोरा मन दर्पण कहलाई तोरा मन दर्पण दर्पन मन ही देवता मन ही स्वरे मन से बड़ा कोई मन ही देवता मन ही स्वरे मन से बड़ा कोई मन उजिया जब जब फैले जगह उजिया हो इस उजिली दर्पन पर पानी इस उजिली दर्पन पर पानी धूल न जमनी पाई तोरा मन दर्पण कहिलाय तने दर्पण कहनाय सुखी की कलियाँ दुखी की काटी मन सब का सुख की कलियां, दुख की काटी मन सब का आधार मन से कोई बात छुपी ना, मन की नैन हजार जग से चाहे, भाग ल कोई जग से चाहे भाग ले कोई मन से भाग भागना पे तरा मन दर्पण कहिला तरा मन दर्पण कहिला की दौलत ढलती छाया मन का धन अन मोल की दौलत ढलती छाया मन का धन अन के तनिक मन के धन को मत माटी रोल मन कतरे भुलनी बा तोरा मने दरपन कहलाई भले बुरी सारी कर मुँह को देख और दिख तने दर पर कहलाई तरा मैने दिला ल बहुत बहुत धन्यवाद बीके शामली जी बहुत ही अच्छा राग आपने ये गीत जो गाया है मुझे लगता है कि आशावारी राग ये ठाट से बना हुआ है थोड़ा मिक्स ज़रूर है लेकिन बहुत ही सॉम में बहुत ही आनंद आता है गीत सुनते सुनते आप खो जाते हैं तो इस तरह ये आशावारी राग जो है आ, मीठा राग है मुझे लगता है हम सभी को इसका प्रैक्टिस करना चाहिए और भक्ति गीत जितने भी शायद मुझे लगता है कि इस पर बने हुए हैं बहुत सारे और ये भक्ति गीत के लिए काफ़ी अच्छा राग है तो चलिए आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा है इसके बारे में आप अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और अपने दिल की बात बता सकते हैं अगर कोई आ, सवाल आपके पास हो कोई आपको लगता है कि किसी राग के बारे में आपको जानकारी चाहिए या किसी ठाठ के बारे में पूछना हो तो ज़रूर मैसेज कर सकते हैं चौरानवे इस नंबर पर चलिए आप सभी लोग संगीत में डूबे रहें और खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और बीके शामले जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो के I...